नमस्कार श्रोतियों आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ 107.8 एफएम खुश रहो खुशियाँ बांटो और अभी बहुत ही प्यारे से शो का वक्त हो गया है जी हाँ एक मुलाकात और इस एक मुलाकात शो में हम बहुत ऐसे ऐसे जाने माने लोगों से आपकी रूबरू कराते हैं उनसे बातें करवाते हैं और उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है और उससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रेरणाएं जागृत हो ही जाती है लेकिन आज हमारे साथ तो नन्नी मुन्नी परिया है लिटिल शाम्स का और जैसे मुझे एक बात पता है कि भगवान के बच्चे जो है ना हर एक बच्चा भगवान की सूरत होता है भगवान की मूर्त होता है और हर एक बच्चे में कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है और आप सभी को तो पता है आज की जो न्यू जनरेशन है बहुत ही फास्ट है सुपर फास्ट कह सकते हैं इनको और बहुत ही टैलेंट भर के अपने साथ आए हुए हैं तो सबसे पहले दो तो बहुत ही आ, परिया मेरे साथ आज बात करने वाली है और सबसे पहली मेरे साथ बात करने वाली परी है तनुश्री हाय तनुश्री हाय है यू आई एम्पाइन सो सबसे पहले तुम अपने बारे में कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन देना कि कहाँ हो कैस कहाँ okay. रहती हो कैसी हो और फैमिली में कौन कौन है मेरा नाम तनुश्री देसाई है और मेरी फैमिली मेरी मम्मी पापा मेरी बहन और मैं हम लोग रहते हैं okay. मैं सेवंथ स्टैंडर्ड में हूँ और पीआईसीटी मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी हॉबी है डांसिंग और उसके लिए मैं तपस्या सिद्धि स्कूल ऑफ डांस में जाती हूँ अच्छा डांसिंग आपकी हॉबी है तो क्या आप डांसिंग को प्रोफेशन बनाना चाहती हो uh, नहीं नॉट ए प्रोफेशन बट एज अबी और मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ भरतनाट्यम और मैं ख़ुद भी करना चाहती हूँ उसकी प्रैक्टिस so. तो a... ये अंदर से इंस्पिरेशन कहाँ से आया आ भरतनाट्यम सीखने का क्योंकि आजकल तो आजकल की जनरेशन तो आ, फोक डांस सीखे रैप डांस आ, रैप डांस सीखे और आ, ना जाने डिस्को डांस सीखे हाँ. बट आप भरतनाट्यम सीखना चाहती हो एक्चुअली हाँ, मुझे ऐसी इंडियन चीजें पसंद है और oh. मुझे बॉलीवुड से ज्यादा क्लासिकल डांसिंग पसंद है क्योंकि The द कॉस्ट्यूम इज़ वेरी नाइस सर जिस लाइक इट तो फिर मुझे हम एक टीचर ढूंढ रहे थे एंड देन भी मेरे सहीयोगिता मैम एट दैट टाइम द अकेडमी वॉज़ न्यू इन पुणे and, oh. uh, okay. and uh, she is an amazing teacher हमें बहुत मज़ा आता है class में और मैम हमें बहुत अच्छे से dance सिखाती है और हम dances याद बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट गेम्स ऐसे बहुत सब कुछ करते हैं और it's like a bliss नॉट ओनली डांस बट गेम्स या सब पे hmm. होती है है है तो आपको लगता है उससे आपके अंदर स्किल uh, डेवलप हो जाती है हाँ. इससे। अच्छा अभी आप स्टैंडर्ड में हो हाँ. तो जो भरतनाट्यम आप जो सीख रहे हो तो क्या स्कूल में परफार uh, तो अभी तक नहीं किया okay. लेकिन मैंने uh, किया। अच्छा अब तक कितने अब तक तीन किए ओके okay. तो तो जब आप करने जाती हो स्टेज पे तो अंदर स हाँ। तो भी है ओ, dancing, तो फिर हो जाते है ठीक से तो आप हर एक चीज को एंजॉय करते कितने साल से सीख रहे आप डांस मैं तीन साल से सीख रही हूँ और हमारे टीचर भी कहते हैं संयोगिता मैम कि डांस को एंजॉय करो सिर्फ करने के लिए मत करो यू हैव टू टू देन ओनली यू बी एबल डू इट नाइसली राइट है बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एंजॉय नहीं करोगे तो आप डांस नहीं करोगे हाँ right. <laughs> और डांस होता ही है इंजॉयमेंट के लिए यस yes. राइट right. तो बहुत अच्छी बात लग रही है तुमसे बात करते हुए और श्रोताओं को मेरे ख्याल से उनके अंदर भी वो इंस्परेशन रहता होगा हम छोटे हो या बड़े हो, कोई भी कर सकते हैं इट्स इज वेरी सुधिंग और उससे भरतनाट्यम से पोस्टर भी अच्छे से होता है oh. और फिर वो सॉन्ग रहता है वो तुम्हारे माइंड में बचता ही रहता है तो फिर तुम फ्रेश रहते हो पूरा दिन ओके कभी एग्जाम का या स्कूल का भी बर्डन आता है हाँ वो तो आता ही रहता है एग्जाम में लेकिन फिर भी मैं एक भी क्लास मिस नहीं करती एग्जाम हुआ फिर भी ओह वाह तो क्लास में आ, जैसे कि एक भरत भरतनाट्यम आपकी हॉबी रही है और बहुत ही शौक से आप डांस करती हो और जैसे कि तुम्हारे चेहरे पे भी दिख रहा है कि कैसे आप डांसिंग में हो तो डांस वजह हो से होता है ना कि हर एक के अंदर भरा हुआ होता है तो कुछ चेहरे पर भी झलकता है तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपके चेहरे पर झलक रहा है तो एज अ प्रोफेशन कि जैसे होता है ना कि लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है और उस गोल को कंप्लीट करना होता है हाँ। लाइफ तो वो क्या है और ये हम जरूर जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अच्छा तनुश्री सिंगिंग सिंगिंग तो आपको वैसे डेफिनेटली आपकी वॉइस बहुत ही सुंदर है <laughs> बट आप सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको किस टाइप के सॉन्ग पसंद हैं किस टाइप के सॉन्ग uh, वैसे तो भरतनाट्यम में हम लोग इंडियन क्लासिकल सॉन्ग बजाते हैं और oh. मैम भी एक इंस्ट्रूमेंट बजाती है और वो जो है वो गाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग जो right, बड़े right. डांस रहते हैं वो और वैसे तो मेरी चॉइस में मुझे हिंदी सॉन्ग्स पसंद है wow. और हिंदी सॉन्ग्स में आई लाइक पेट्रियाटिक सॉन्ग्स जिसमें जोश है एंड आईसो लाइक सूथिंग सॉन्ग्स ओके okay. तो क्यों ना श्रोताओं ब्रेक में एक एक पेट्रोट्रिक सॉन्ग खास तनुश्रे के लिए हो जाए तो आप भी एंजॉय करेंगे ये बहुत ही प्यारा सा गाना देशभक्ति वाला आप अभी कहीं मत जाना क्योंकि अभी हमें और भी बातें करनी है तनुश्रे से लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तब तक के लिए सुनते रहना रेडियो पुनेरी आवाज़ वन जीरो खुश रहो खुशियाँ बांटो नाम मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हू बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद नमुन्ना राही हूँ देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलो मेरे संग जय हिंद जय पाहिं हूं बोलो मेरे सन जय हिंद जय हिंद जय देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय छोटे से ब्रेक के बाद श्रोताओं में फिर से स्वागत करती हूँ एक मुलाकात इस शो में और जी हाँ आज हम बात कर रहे हैं एक लिटिल शाम तनुश्री से और बहुत ही सुंदर बातें हो रही है उसके साथ जैसे उसके दिल की बातें हम सुन रहे हैं और जैसे उसकी हॉबी डांसिंग और स्पेशली भरतनाट्यम और आप सभी को तो पता ही है श्रोताओं की आजकल के जो बच्चे हैं न्यू जनरेशन जो है वो क्लासिकल डांस uh, जो है उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते जो फोक डांस हो या जो uh, आजकल के जो डांस हम बोले उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जिनको क्लासिकल डांस वो इंडियन कल्चर और वो इंडियन कॉस्ट्यूम बड़ा ही प्यारा लगता है और उस डांस को वो अपने अंदर भर के इंजॉय करते हैं तो ऐसी कुछ बात हो रही थी हमारी तनुश्रे से तो जैसे कि तनुश्रे आपने तो ये कहा था कि uh, डांस को एक एज हॉबी आपकी है और है। आप खुद भी सीख के औरों को भी सिखाना चाहती हो बट नॉट प्रोफेशनली राइट तो जैसे कि हर एक लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है जैसे हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा गोल है मेरी लाइफ का गोल है कि मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ जी क्योंकि मुझे लोगों को हेल्प करना है और उनको मतलब बचाना है ओके okay, तो आपके फैमिली में कोई डॉक्टर या आपके अंदर वो इंस्पिरेशन आ गया नहीं मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन मेरे पापा इंस्पायर करते मुझे डॉक्टर बनने के लिए अच्छा तो ये लाइफ टाइम गोल रहेगा या आगे चल के गोल चेंज भी होगा अभी तो वैसा है कि मैं सर मतलब डॉक्टर तो बनूंगी और उसमें स्पेसिफिकली न्यूरोसर्जन लेकिन मुझे लगता है चेंज नहीं आगा वही रहेगा <laughs> क्योंकि अभी तो सिर्फ पाँच साल है कॉलेज में जाने के लिए तो फिर अभी मोस्ट प्रॉबली वही रहेगा अच्छा तो न्यूरोसर्जन के बारे में आप क्या जानते हो मीन्स जैसे होता है ना कि आ, जो गोल मेरा लाइफ का है उसके बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है आ, मैं मतलब मुझे पता है कि न्यूरोसर्जन बेसिकली ब्रेन का ऑपरेशन करता है जिन लोगों को मसल्स काम नहीं करते नहीं तो वो ब्रेन डेड नहीं तो जो भी डिजीज़ है तो हम न्यूरोसर्जरी uh, में हम लोग ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं उसमें कुछ इंसर्ट करना हो तो वैसे और अकॉर्डिंगली सो इट्स बेसिकली दैट वी हेल्प द पीपल बाई उनके ब्रेन को हम uh, वापस ये करते हैं कि वो लोग वापस नॉर्मली रह सकें ओके रिकवरिंग रिकवरिंग करें तो बहुत ही प्यारा आपका ये गोल है और इसके लिए आप अभी से भी बहुत मेहनत हाँ। कर रहे एफर्ट्स करते हो स्कूल में जैसे कि आप जैसे पढ़ाई करते हैं तो स्कूल जैसे होता है ना कभी कभी एग्ज़ाम आती है तो बर्डन सा आ जाता है तो आपको कैसे लगता है उस समय बहतना जीम के साथ एग्जाम ओके एग्जाम के टाइम एग्ज़ाम के टाइम uh, मैंने अभी नया स्कूल में एडमिशन लिया है मैं पहले okay. दूसरे स्कूल में थी तो वहाँ तो एग्ज़ाम का बर्डन मतलब था लेकिन फिर मुझे आ जाता था इसलिए मुझे बहुत टेंशन नहीं रहता था और अभी ये स्कूल में ज़्यादा टफ है क्योंकि लग रहा है ऐसा तो अभी देखते हैं लेकिन पुराने स्कूल में तो आई वॉज ओके कभी कभी टेंशन होता है लेकिन हो जाता है <laughs> तो जैसे होता है ना कि हम अगर हम टेंशन लेते हैं तो एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं अगर आप टेंशन नहीं लो तो ऑबियसली कि आपको एग्ज़ाम भी बहुत हाँ। अच्छे जाएंगे मार्क्स भी बहुत ही अच्छे जाएंगे तो इसके अलावा जैसे होता है ना कि आपका प्रोफेशन आपको न्यूरोसर्जन बनना है और आपका पैशन आई थिंक सो डांस है जो हाँ। आप कर रही हो बहुत ही प्यार से और जैसे इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज़ है इसके अलावा मुझे ड्राइंग करना पसंद है और वो मैं बहुत छोटी थी तब से करती हूँ मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मैं कराटे करती हूँ और वो भी मुझे पसंद है तो आपको बुक पढ़ना पसंद है तो विस टाइप ऑफ बुक्स आप पढ़ती हो मुझे मिस्ट्री बुक्स पसंद है और दूसरे तो हैरी पॉटर और वैसी सारी सीरीज में मुझे पसंद कितनी बुक्स पढ़ी अब तक हैरी पॉटर की पाँच पांच बुक पढ़ी है तो इसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा मिला uh, एक्चुअली क्या आपको इंस्पिरेशन हाँ। हुआ या ऐसे ही शौक से पढ़ा आ, नहीं वैसे तो मतलब ऐसे ही मैंने पढ़ा और मुझे पसंद आया और जो मिस्ट्री की बुक्स है वो मुझे ऐसे सस्पेंस रहता इसलिए मजा आता है पढ़ने में हारी पॉटर तो पता नहीं मतलब वो मुझे बहुत पसंद है <laughs> और अच्छा है वो अच्छा तो मिस्ट्री में क्या क्या होता है जो बुक्स आप पढ़ती हो मिस्ट्री में जनरली वैसे रहता है कि आ, मेरी जो फेवरेट सीरीज है द फेमस फाइव मिस्ट्री बुक्स में मैंने वो पूरी ख़त्म कर दी इसलिए अभी वो ख़त्म हो गया उसमें बेसिकली ऐसा है कि चार बच्चे हैं और वो लोग को हर वेकेशन में कुछ ना कुछ करके कोई प्रॉब्लम कोई मिस्ट्री आ जाता है और इसके लिए वो सॉल्व करते हैं उसको और वो रहता है उसमें उसमें वो डेंजरस रहता है वो कहाँ कहाँ से जाते हैं और वैसे सब कुछ आ, आपको पता है कि जैसे बुक्स रीड करते हैं या कोई डांस करते या, हर एक के अपने अपने हॉबीज़ होते हैं इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं लाइफ में Uh, मुझे लगता है कि जैसे कि डांस है उसमें डांस से तो क्या होता है बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है राइट right. वो आगे जाके हेल्प करता है फिर तुम्हारा तो पोस्टर से रहता है और बेसिकली पोस्टर सही से, से इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है राइट right. और फिर ड्राइंग और इससे सब सबसे तो हैंड की स्किल बढ़ती है okay. कराटे से सेल्फ डिफेंस आता है और स्ट्रेंथ आता है भरतनाट्यम से भी बहुत एनर्जी आता है स्टेमिना बढ़ता है और उससे स्ट्रोंग होते हैं हम फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रोंग और रीडिंग से जैसे कि आपकी नॉलेज हाँ, बढ़ती है राइट राइट तो तनुश्री एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है कि जैसे तीन साल से तुम संयोगिता मैम के पास डांस सीख रही हो तो आपका और मैम का एक बॉन्डिंग कैसे तीन साल का और क्या क्या सीखने को मिला आपको उनसे मैं आ, मेरे लिए मैम मेरी इंस्पिरेशन है डांस के लिए बिकॉज शी इज़ एन अमेजिंग डांसर और मैम का जो फाउंडेशन है तपस्सी सिद्धि स्कूल ऑफ डांस जिधर हम मेरी जैसी लड़की आती है और हम लोग सीखते हैं डांस तो uh, एक बात मुझे बहुत पसंद है और आई एम प्राउड ऑफ़ माय मैम फॉर दैट इज़ दैट मेरी मैम ने दो गिन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स बनाए हैं एक है डांसिंग फॉर सिक्सटी आवर्स नॉन और वो आई मीन इट इज़ वेरी हार्ड एंड आई एम सो सरप्राइज हाउ शी डिड इट बट शी इज़ द पोटेंशियल सो आई नो शी कैन डू इट और दूसरा है कि आ, उन्होंने एक स्टेडियम में सिक्स सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेंड सिक्सटी सिक्स गर्ल्स के साथ पूरा एक डांस किया था दैट इज़ आल्सो अमेजिंग और मेरी मैम शी इज़ वेरी पेशेंट वो हमें समझती है वो हमें बात बताती है और हमें जो भी भरतनाट्यम की चीजें हैं वो बहुत अच्छे से समझाती है और सिखाती है और मैम इतना अच्छा सिखाती है कि हमारे वो दिल में रह ही जाता है और हम भूलते ही नहीं हैं उसको अच्छा माना बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है आपका हाँ। और मैम का बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के एन आई लव माई मैम शीज एन अमेजिंग इस साल एक मैम ने हमें नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है और वो है स्टूडेंट ऑफ़ दर और इसमें ऐसा रहता है कि हमें साल भर हर महीने एक भरतनाट्यम से रिलेटेड या नहीं रिलेटेड वो कुछ भी हो सकता है एक टास्क मिलता है इट कैन भी रिसर्च इट कैन भी डांसिंग ऑन द स्पॉट इट कैन भी डांसिंग भरतनाट्यम कोरियोग्राफी एन यर ओन फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो भरतनाट्यम नहीं तो उससे रिलेटेड भी नहीं होती फिर भी ठीक है और एंड ऑफ द ईयर में मैम एक एक बच्चे को जो जिसने सब अच्छे से किया एज वाइज ग्रुप कैटेगरीज में शी विल मेक स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर वो विनर रहेगा वो पूरी कॉम्पिटिशन का और वो तपस्टिटूडेंट ऑफ द ईयर फॉर दैट ईयर रहेगा अच्छा कब है ये कॉम्पिटिशन ऑगस्ट uh, में एंड हो रहा है ओके okay. अगस्त तो में हमें पता चलेगा कि कौन है ओके तो ऑल द बेस्ट दिस कंपटीशन आल्सो या थैंक यू तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपसे की बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए क्योंकि आज तक हम जैसे बहुत बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे थे लेकिन आज हम बहुत ही लिटिल चांस से बात कर करें लगने रहा कि हम बहुत छोटे बच्चे से बात कर रहे बिकॉज नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ योर लाइफ बहुत ही ज़रूरी होता है और हर चीज़ आप उसको कितनी शौक या फोकस एक होता है कि जो चीज़ में कर हॉबी हो, हो या कोई भी हो लेकिन हम जब उसको बहुत ही प्यार से करते या जैसे दिल से करते हाँ। मेहनत लगाते तो आई थिंक सो कि वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है और हमारी टीचर भी यह कहती है कि अगर तुम डांस कर रहे हो तो दिल से करो यू एंजॉय डांसिंग तब भी आपका अच्छा होगा डांस करने के लिए मत करो राइट मीन्स मुझे कोई प्रोफेशनल डांस नहीं करना है बट एंजॉय के लिए बहुत अच्छी बात आपसे हुई और ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे एक और भी बात रही हुई है कि कि जाते जाते हमारे रेडियो का और हमारे एक मुलाकात शो का एक रूल है कि कुछ ना कुछ मैसेज तो सभी श्रोताओं को तो मिल ही जाएगा तो ब्रेक के बाद मैं फिर से स्वागत करूंगी तनुश्री का तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो खुश रहो खुशियाँ बांटो बड़े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 इस छोटे से ब्रेक के बाद श्रोताओं मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ एक मुलाकात इस शो में और हम बात कर रहे हैं लिटिल जाम तनश्री के साथ और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है और उसने अपने लाइफ की पूरी बातें जैसे कि अपना लाइफ एक्सपीरियंस उसने बताया और जिससे काफ़ी इंस्पिरेशन आ, मिलने जैसी बातें हैं हमारे सारे छोटे छोटे गैंगस्टर्स को तो जैसे कि आ, बहुत अच्छा लगा तनुश्री आपसे बात करते हुए यहाँ पर आप आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें की शायद हमारे गैंगस्टर्स भी सुन रहे हैं आपको तो जाते जाते हमारे सारे गैंगस्टर्स को एज अ स्टूडेंट हो आ, क्या मैसेज देना चाहोगे मैं यही कहना चाहूँगी जो करो खुशी से करो ताकि आपको दिल में अच्छा लगे right. और वो सबसे आपको दुनिया से ब्रेक भी दे सकता है और याद अच्छ ऑल थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग यहाँ पे आई और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ यस थैंक यू एवरी वन आई एनजॉय ओके okay. तो आइए श्रोताओ आप फिर से आपको और एक लिटिल चार ही लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तब तक कहीं मत जाना सुनते रहना रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशियां बांटो नजर वो जो दुश्मन पे भी हो नजर वो जो दुश्मन पे भी हो, जुबा वो जो एक प्यार की दास्त हो किसी ने कहा है मेरे दोस्तों किसी ने कहा है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 समाने में सब ज़िंदगियों यूँ गुजारे समान में सब ज़िंदगियों यूँ गुजारे में रहती हैं जैसे मार ये कहानी यही है जिंद कहानी यही है ये कहानी यही है जिंद कहानी यही है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 ुल्फ़ के भी पसाने हंसी है बहुत सुल्फ के भी पसाने मोहब्बत की बातें बापा के तराने ये तराने सुनाओ ये पसाने सुनाओ ये तराने सुनाओ ये फसाने सुनाओ ये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 बुरा मत देखो बुरा मत हो नमस्कार श्रोताओं आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ खुश रहो खुशिया बट और जैसे ब्रेक के पहले हम अभी तक बात कर रहे थे बहुत ही प्यारे से हम सब के दोस्त तनुश्री के साथ और बहुत ही दिल की बात है उसने अपने सामने रखी और उसका लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया बहुत अच्छा लगा उससे भी बातें करके और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे साथ दो दो लिटिल चार्म से तो एक फिर से हमारे साथ जुड़ गई है वीहा तो हाय वीहा हाय हाँ। सबसे पहले तो तुम्हारी वॉइस बड़ी क्यूट है थैंक यू। आप भी बहुत क्यूट हो। हो थैंक यू। तो कैसे फील कर रहे आप यहाँ पे आज बहुत अच्छा लग रहा है आई एम गिविंग द फर्स्ट इंटरव्यू इन द रेडियो स्टेशन। राइट तो बहुत सारी ऑल द बेस्ट फर्स्टली थैंक यू तो जैसे की आप पहले खुद के बारे में थोड़ा सा हम सभी को बताएंगे आई एम वीहा मैं यहाँ पे आई एम लिविंग फ्रॉम एट ईयर्स इन पुणे Oh. I live with my uh, younger brother, mother आई लिव विध माई ब्रदर मदर एंड फादर एंडीज आर सिंगिंग कलरिंग लॉट ऑफ हॉबीज है आपकी यस अच्छा सिंगिंग में क्या क्या है कौन किस प्रकार के सिंग गाने आप गा सकती हो मैं बहुत लाइक सुदिंग सॉन्ग्स एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स डिंग दिखाएंगे मैं तेनू समझ जावा की ना तेरे बिन लगदा जी मैं तेनू ना तेरे बिन लग दा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं घर इंतजार तेरा तू दे तो जान मेरी जान मेरी वाह बहुत ही क्यूट वॉइस है और बहुत अच्छा लगा तो आई थिंक सो ब्रेक में आपके लिए यही गाना आपके लिए खास आप सभी को सुनाया जाएगा श्रोताओं को भी और इसके अलावा और क्या हॉबीज़ है आपके मीनस आप डांस डांस सीख सीख रही रही हो कब से तो okay. so में आपको क्या एक्सपीरियंस आया मुझे बहुत बहुत सारा इंस्पिरेशन um, मिला है मेरी माम oh. And, uh, fitness, uh, है like, um, मेरी uh, से मुझे मुझे फिटनेस भी अच्छी मिली पोश्चर ठीक से स्टिफनेस में होता है अच्छा एंड में भी थोड़ा फ्रेश लगता है करके आप oh, wow. so, uh, हाँ, आप कभी स्ट्रेस स्ट्रेस लेती लेती हो? हो। नहीं। नहीं। नहीं <laughs> बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं लेती हो. तो डांस करने में आपको बहुत खुशी होती है आप एंजॉय के लिए डांस करती हो या डांस करना है इसलिए करती हो नहीं मैं भी करती like मतलब ठीक से करना है लेकिन जोक या yeah, right. तो आपको कभी कभी uh, efforts बहुत करने पड़े आपको कभी कुछ लगा कि ये स्टेप मुझे नहीं आती है तो फिर उस समय आपने कैसे किया हैंडल? Yes, कभी कभी लगता है कि हार्ड बट फिर उसको ध्यान से देखती हूँ मतलब मैम साथ में करती हैं तो देखती हूँ तो फिर ध्यान से देखते हैं तो समझ जाता है अरे वाह तो स्कूल में कभी आपने किया भरतनाट्यम नहीं अभी तक नहीं किया नहीं लेकिन आई होप कि आप आगे यही डांस करते रहोगे yes. तो जो भरतनाट्यम डांस आपको करने का मन कहाँ से हो गया मिस किसने बताया कि आपको ये डांस करना बहुत अच्छा लगता है इट वॉज माई कजिन वेडिंग एंड उधर मैं एक कोरियोग्राफर से डांस सीख रही थी oh. तो मुझे पहले से ही ऐसा था मुझे कुछ मुझे मेरी मम्मी को भी ऐसा था कि उसको कुछ तो क्लासिकल डांस सिखाना है सो वी आट कोरियोग्राफर कि उसको कथक सिखाया भरतनाट्यम सो ही टोल भरतनाट्यम इज द बेटर वन बिफोर कथक सो यू शुड लर्न भरतनाट्यम एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ टीचर एंड संयोगिता मैम तो संयोगिता मैम और आपका किस प्रकार से बॉन्डिंग है दो साल में बहुत अच्छा है एंड सिखाने में भी ऐसा नहीं शांति से सिखाती है ठीक से सिखाती है कभी गुस्सा नहीं करती है no, sometimes कभी ऐसा रहता है कि बहुत आवाज़ कर रहे हैं या okay. तो इसलिए कभी डांटती है ओह <laughs> तो oh, wow. तो माना आप नाट्यम को अपने अंदर एक बनाना बनाना चाहती हो yes. तो, आ, इसको है या प्रोफेशन आई वो बिकम ओ वाह तो हम जाना चाहेंगे श्रोताओं की इसको एक्टर क्यों बनना है लेकिन एक बहुत ही छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद क्योंकि जैसे उसने बहुत ही प्यार सा गाना गाया तो आई थिंक so सभी को यही गाना सुना है भी हाँ यस yes. तो चलिए आप सुनते रहिए ये गाना और तब तक लेते रहिए एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम खुश रहो खुशिया बाटो Nai jina tere baajoo, nai jina, nai jina, nai jina tere baajoo. तेनू समझी न तेरे बिना लग दाजी जी मैं तेनु समझा तेरे बिना लग दाजी तू कि जाने प्या I okay. keep. sun I'm not. वेलकम बैक दोस्तों बहुत ही सुंदर शो चल रहा है एक मुलाकात शो में हम हमेशा बड़े बड़े हस्तियों से बात करते हैं बड़े बड़े व्यक्तित्वों से कुछ सीखते हैं बट आज हम बहुत ही छोटे लिटिल शाम से कुछ सीखने को मिल रहा है और क्यों नहीं क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग उनके साथ शेयर करते तो ना जाने हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है क्योंकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस और वो जैसे अपने बातों को अपने सामने रखते हैं क्योंकि जैसे हम जब अपने टाइम में छोटे थे बचपन में थे तो इस लेवल पे हम तो बड़े मुरझाए हुए रहते हैं कभी अपनी बातें नहीं बताते लेकिन आजकल की जो जनरेशन है अपने दिल की बातें या जो भी वो करती है बड़े ही बेशक से बताती है तो आइए हम बात कर रहे थे एक छोटी सी प्यारी लिटिल शाम विहा से और जैसे कि उसने ब्रेक के पहले बताया कि मुझे एक बहुत ही प्यारे से एक्ट्रेस बनना है तो सबसे पहले हम उसी से पूछ लेते किट्रेस क्यों बनना है एक्ट्रेस मुझे uh, मैं टीवी में मूवीज देखती थी सो आई गॉट कि मुझे ये बनना है एंड आई वाज लाइक वो कितना अच्छा करते हैं एंड आई वांट टू बिकम अ सेलेब्रिटी एंड क्लिकिंग फोटोज़ विद एवरीवन एंड गेटिंग अवॉर्ड्स इन द अवॉर्ड शो ओके तो कौन से एक्टर पसंद है आपको मुझे बहुत सारी एक्ट्रेस पसंद हैं लाइक like दीपिका पादूकोन आलिया भाट एक्सेट्रा ओके okay, तो इनसे क्या आपको सीखने को मिलता है जब वो स्टेज पे या कोई फिल्म में अपनी एक्टिंग करते हैं तो क्या सीखते हो आप मैं उनसे ये सीखती हूँ कि मूवीज़ में जब भी वो एक्टिंग करते हैं इवन इफ देव टू शूट sad सीन वेन दे आर हैप्पी सो वो एक्टिंग करना uh, उनको मजबूरी होती है कि वो एक करना ही है लाइक दिस इज दीन और भरतनाट्यम में एक्सप्रेशन का बहुत ही uh, महत्व है So, वो अंदर आ जाता है है है है से से अच्छा पावर भी yes, से बढ़ती yes. है। concentration is, बढ़ता ओके okay, तो जैसे कि आप अभी को बनाना है आपको ओके yes. okay, तो ये इंस्पिरेशन कहा like, <laughs> कौन सी मूवी पसंद है आपको बहुत सारी मूवीज पसंद है लाइक लाइक राजी एंड मुन्ना मुन्ना भाई आ, दिवर्ण oh, दिवर्ण मुन्ना भाई एमबीबीएस एमबीबीएस डिफरेंट यस यस है आपने ओके अच्छा उसमें से मुझे वो की वाला सीन बहुत पसंद आया लास्ट व्या wow. किया था उसमें आप बता सकती <laughs> In happiness. Wow. तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप कुछ देखती हो फिल्में में तो तो उससे कुछ सीखते भी हो। ओके yes. तो, okay, आप उसके लिए अभी जैसे कि गोल है आपका लाइफ का कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है और बड़ी पॉपुलर एक्ट्रेस बनना है सबके दिलों पे छाना है राइट यस yes. तो अभी से आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो उसके लिए मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ सो उससे मुझे एक्सप्रेशन का अम, importance समझ आता है and I get into that character and uh, like dance डांस में हमें रोल प्लेज दिए जाते हैं कभी कभी स्टेज शोज के लिए सो आई गेट इन टू दैट कैरेक्टर एंड आई हैव वेरी गुड हैबिट ऑफ डांसिंग सो तो बहुत ही अच्छा और बहुत ऑल द बेस्ट आपको कि हमें बहुत ही जल्दी एक बहुत ही प्यारे से एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है और आ, उसकी एक्टिंग से शायद सभी के दिल की धड़कने तेज़ होने वाली है तो आप सभी बेशक उसका इंतज़ार कर सकते हैं वी इज़ कमिंग राइट तो बहुत अच्छा लगा भी आपसे बात करते हुए लेकिन जाते जाते तुम सबको ज़रूर एक मैसेज दोगी एक छोटे से ब्रेक के बाद yes. बट आपको किस मूवी का सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कौन सा मुझे राजी का दिलबरो सॉन्ग बहुत पसंद है दिलबरो बरोग yes. कुछ एक लाइन बोल के दिखाओगे मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। मुड़ के ना देखो दिलबरो। दिल तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग आपका है और ये सॉन्ग हम जरूर इस छोटे से ब्रेक में लगाएंगे और सबको सुनाएंगे लेकिन अभी आप सुनते रहिए रेडियो पुनेरिया आवाज वन जीरो खुश रहो खुशिया बाटो से खान मजो दू मेरुख साथ म्यान जानो बच्चे से खान को, में रुक साथ म्यान जानो बच्चे से खान मोह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 दिल बरो फिर से मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से तेरे पांव के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 वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर द ब्रेक और बहुत ही प्यारे से लिटिल शाम हम बात कर रहे थे और जैसे आप लोगों के आप लोग तो सुन ही रहे हो कि उनके अंदर की वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर का वो जोश कैसे उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है और विहा की बातों को सुनते हुए ऐसे लग रहा है कि ज़रूर बहुत ही प्यारे से फ्यूचर एक्ट्रेस हमें मिलने वाली है तो बहुत अच्छा लगा विवाह आपसे बात करते हुए तो जाते जाते आप सभी लिटिल गैंगस्टर्स को कौन सा ऐसा क्यूट सा मैसेज देना चाहोगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी करते हो do it properly and do it passionately. आलस नहीं करो डू इट पैशनेटली वाह बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा तो आपका मैसेज था और जरूर हमारे सुनने वाले सभी जो भी श्रोता हो या गैंगस्टर्स हो उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन होगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स की आप यहाँ आए और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम लोगों के साथ शेयर की और दोबारा हम आपको जरूर बुलाएंगे आप दोबारा फिर से आ जाना यस yes, श्योर sure. तब तक अभी इन दोनों से बात करते हुए हमें हमारा तो दिल नहीं भरा हम दोबारा इन लोगों से बात करेंगे लेकिन समय हमें बता रहा है कि टाइम अभी ख़त्म हो रहा है हमारी शो का तो आप कहीं मत जाना क्योंकि आपको सुनते रहना रेडियो पुनेरी आवाज़ वन जीरो हम कल फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तिमत्व के साथ तब तक के लिए गुड बाय